संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कुछ बाल कविताएं कौन सिखाता है चिड़ियों को कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चिंची करना कौन सिखाता फुदक फुदक, फुदक कर उनको, उनको चलना, चलना फिरना कौन सिखाता फुर से उड़ना दाने चुप चुप खाना कौन सिखाता तिनके लाला, लाला कर घोसले बनाना कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको कुदरत का यहाँ खेल वही हम सब को सब कुछ देती किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे चंदा मामा आ जाना चंदा मामा आ जाना साथ मुझे कल ले जाना कल से मेरी छुट्टी है ना आए तो कुट्टी है चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में चंदा देता हमें चांदनी सूरज देता धूप मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में सो जाता चंदा मामा से करता करता बात मैं उठो लाल अब आंखें खोलो उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई ही मुंह धोलो बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भावरे डोले चिड़िया चहक उठी पेड़ पर बहने लगी हवा अति सुंदर नभ में न्यारी लाली छाई धरती ने प्यारी छवि पाई भोर हुआ सूरज उग आया जल में पड़ी सुनहरी छाया ऐसा सुंदर समय न खो मेरी प्यारे अब मत सो हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम मिली एक ही धूप हमें है सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के हम सब सुमन एक उपवन के रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, क्यारी, क्यारी लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के हम सब सुमन एक उपवन के सूरज एक हमारा जिसकी किरणें कली खिलाती एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरु के मीठे गुंजन के हम सब सुमन एक उपवन के कांटों में मिलकर हम सब ने हस हंस कर है जीना सीखा एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के अभी आप सुन रहे थे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल